ओ स्पस्थित आर्य पुरशो मुनि वृंद पूजा मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारियों राज्य की व्यवस्था को ठीक तरह से संचालित करने के लिए बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो फिर भी कई क्षेत्र उससे ऐसे अछूते रह जाते हैं कि जिसमें वो प्रवेश नहीं कर पाता है या अपनी बुद्धि की असमर्थता के कारण या उस विषय के संस्कार ना होने के कारण से वो उस विषय में चिंतन ही नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में उस एक व्यक्ति की सहायता के लिए अनेक व्यक्ति उपस्थित होते हैं कि जिनकी सहायता से जिनके सहयोग से वो कार्य कर सकता है तो इसी बात को स्वामी जी मनुस्मृति के श्लोकों में कह रहे हैं कि राज्य की व्यवस्था चलानी हो या राष्ट्र की व्यवस्था चलानी हो उसमें कई व्यक्तियों का सहयोग लिए बिना वो व्यवस्था चल नहीं सकती तो अगला श्लोक इस इसी बात को कहता है अपी यत सुकरम कर्म तदपि एकेन दुष्कर्म विशेष तो असहायन किन्तु राज्यम महोदयम स्वामी जी कहते हैं कि यद सुक्रम कर्म जो सरलता से किए जाने वाला कर्म है जिसको हम सरलता से संपन्न कर सकते हैं लेकिन उसमें भी एक व्यक्ति अगर लगता है तो उसको बहुत समय लगता है जैसे मान लीजिए भोजन ही बनाना है भोजन में आटा भी रोटी भी गैस फिर सब्जी फिर ये और वो हालांकि एक व्यक्ति कर सकता है लेकिन अगर उसके साथ में दो व्यक्ति और लग जाए क्योंकि परिवार के सदस्य मान लीजिए बहुत अधिक हैं, तीस हैं, बीस हैं और वो एक ही माँ जो है वो रसोई बनाती है और तीस व्यक्ति उस उससे जुड़े हुए हैं उसके भोजन से तो ऐसी स्थिति में बना तो सकती है भोजन लेकिन फिर भी उसका काम बढ़ेगा और अगर थोड़ा थोड़ा काम दो महिलाएं बांट लें क्योंकि अगर एक ही दो एक ही दो चीजें बनानी है जैसे दाल रोटी बनानी है तो उसमें तो शायद वो अकेली भी बना सकती है लेकिन कोई विशेष त्योहार है कोई विशेष पर्व है बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें बननी है तो जब बहुत सारी चीजें बननी है तो वो अकेला काम संभाल दो तो लेगी लेकिन फिर भी उसमें दो, एक दो महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी कि ताकि वो उसको सुझाव दे सके उसकी सहायता कर सके कोई हो सकता है कि कोई चीज उसको बनानी ना आती हो तो उसके लिए फिर उसे दूसरे दूसरी प्रशिक्षित महिला की आवश्यकता होगी कि ठीक है इसे मैं बनाती हूं और तू इसको बना तो इस तरह से एक छोटे से काम को संपन्न करने के लिए हमें दूसरे का सहयोग लेना होता है हमें दूसरे की ओर मुंह देखना पड़ता है अच्छा कई ऐसे भी होते हैं कहते हैं नहीं नहीं तुम सब जाओ हम अकेले कर लेंगे आपस में बनती नहीं है कई बार नहीं बनती है तो फिर वो क्या करे अकेले करेगी आपस में उनके विचार नहीं मिलते देखने से ही उसको चिढ़ हो जाती है तो ठीक है अकेले बनाए पर अकेले में कितना काम करेगी कितना संभालेगी फिर दूसरे लोग कहेंगे अरे उनको भी बुला लेती अकेले क्यों तो बड़ी अनिच्छा से जब देखती है कि हाँ मुझसे काम ठीक से नहीं होगा क्योंकि ठीक से काम नहीं होगा तो बदनामी होगी लोग कहेंगे कि किसने खाना बनाया ये क्या बना दिया इतनी देर कैसे लग रही है तो ये जो तरह तरह की जो बातें उसे सुनने को मिलेंगी तो मजबूरी में फिर वो उनकी सहायता लेती तो है लेकिन अंदर से खिन्न रहती है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं अकेली कर लेती अकेला कर लेता लेकिन चूंकि अब मजबूरी है मजबूरी है तो फिर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती तो स्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं कि एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता से किस तरह से उसकी पूर्ति हो सकती है तो देश में कई तरह की व्यवस्थाएं होती है तो उन सबको चलाने के लिए स्वामी जी कहते हैं कि यद सुकर्म कर्म जो सरलता से संपन्न किए जाने वाला कर्म है तदपि एकेन दुष्कर्म विशेष तो असहाय तदपि एकेन दुष्कर्म तो विशेष रूप से दूसरे व्यक्तियों की सहायता लिए बिना वो एक के द्वारा वो सरलता से संपन्न होने वाला कर्म जो है वो भी कठिन हो जाता है दुष्कर्म दुष्कर्म कठिनता से सम्पन्न होता है तो इससे यहाँ पर ये बात निकली की कि एक कर्म को भी कई लोग संपन्न करने से ही उस कर्म में निखार आता है यानी वो कर्म अच्छा होता है फिर आगे कहते हैं किंतु राज्यम महोदयम किंतु जो पूरे राज्य का शासक है या जिसको पूरा राज्य संभालना है राज्य में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं देश में बहुत सारे लोग होते हैं तो उन बहुत सारे लोगों की व्यवस्थाओं को प्रजा की व्यवस्थाओं को कानून की व्यवस्थाओं को शिक्षा की व्यवस्था को स्वास्थ्य की व्यवस्था को अराजकता की व्यवस्था को देशद्रोह कहीं उत्पन्न हो जाए तो उस उससे संबंधित विभागों को तो अनेक तरह के कार्य जो है वो राष्ट्र को संचालित करने के लिए हमें करने पड़ते हैं उन उनको जो उत्तरदायित्व तो निभाने वाले लोग हैं उनको वो करने होते हैं और वो अकेला राजा नहीं कर सकता है केवल एक आदेश निकाल दे प्रधानमंत्री कि पूरे देश को ऐसा करना है लेकिन करने वाले कौन है करने वाले तो हम लोग हैं उनके नीचे कर्मचारी हैं और वो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे तो क्या होगा आदेश देते रहो नीचे तो कुछ हुआ ही नहीं है अब सफाई अभियान का एक कार्यक्रम चलाया था लेकिन मोदी जी लेकिन कई लोगों ने उसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई उनकी गली वही गंदी कूड़ा वहीं पे पड़ा है वहीं पे सारी गंदगी अब मोदी जी अब कहा झाड़ू लगाएंगे आकर कि ठीक है फलानी गली गंदी है तो चलो हम झाड़ू लगा कर गली, गली को साफ कर रहे तो ये बिना सहायता के छोटा सा काम भी संपन्न नहीं होता या तो पूरे देश को संभालने की चलाने की बात है तो कहते है कि किंतु राज्यम महोदय किंतु जिसका राज्य प्रकट है एक बहुत बड़ी व्यवस्था से राज्य संचालित हो रहा है तो उसमें किस तरह से एक व्यक्ति से वो देश या राज्य चल सकता है आगे कहते हैं सारदम है सामान्य संधि विग्रह स्थानम सुप्तम लब्ध प्रशमनिचा कहते तो फिर क्या करे तो कहते हैं कि तय सारदम ऊपर जो कहे हैं मौलान शास्त्र आदि जो सात या आठ मंत्री आदि कहे हैं कहते हैं तय सार्धम उन लो, लोगों के साथ में उन मंत्रियों उन विद्वानों के साथ में सामान्यम संधि विग्रहम स्थानम समुदय गुप्तिम लब्ध प्रशमनानीचा सामान्य रूप से उन लोगों के साथ उन विद्वान मंत्रियों के साथ संधि जब कहीं संधि की आवश्यकता हो किसी दूसरे देश के साथ तो संधि को बढ़ाने के लिए संधि को स्थिर करने के लिए कुछ बुद्धिमानों की आवश्यकता होती है तो जब देखे कि मेरा राज्य समय कमजोर है मेरे राष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं है सेना में उत्साह नहीं है या सेना के अस्त्र ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में संधि तो उस समय पड़ोसी देश से या पड़ोसी राजा से संधि का प्रस्ताव रखे कि ठीक है हम आपसे मिलके चलते हैं क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है संधियां होती हैं और टूट जाती हैं जवाहरलाल नेहरू ने भी संधि करी थी किसके साथ में चीन के प्रधानमंत्री से अगर उन्होंने मनुस्मृति पढ़ ली होती है ये सातवां नौवां बारवा सातवा अध्याय है अगर इसको पढ़ लिया होता तो चीन की जो अकड़ थी और उस आकड़ के कारण से उसने हमारी बहुत सारी भूमि दबा ली पता नहीं कितने हजार वर्ग मील बताते तो नेहरू जी ऐसी भूल नहीं करते पर वो तो इस नशे में रहे कि अभी तो चीन का प्रधानमंत्री मिलके गया है और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा के गया है तो खतरा तो है नहीं चीन से उन्हें लगा कि चीन का प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा है हमें अस्त्र की सेना की आवश्यकता ही नहीं है तो वो सोए रहे सोए मतलब वो असावधान रहे और परिणाम यह हुआ कि उसने देखा कि ये प्रधानमंत्री जो है ये तो मूर्ख है क्योंकि इसे पता ही नहीं है संधि का मतलब क्या होता है संधि में कितनी कूटनीतियां अपनाई जाती हैं संधि में कोई विश्वास वाली बात नहीं होती है अभी संधि हुई और दो दिन बाद तोड़ दी फिर कहते हैं विश्वासघात किया है। ये तो संसार का नियम है और राजनीति में तो विशेष रूप से ऐसा होता है तो परिणाम ये हुआ हम हमने अपनी अदूरदर्शिता से अपनी एक बहुत बड़ी जो भूमि जो विस्तार था मानसरोवर झील जिस, जिस जब हम बिना बीजा के जाते थे और आज उसके लिए भी हमें अनुमति लेनी पड़ती है हम जा नहीं सकते ऐसे और मानसरोवर झील कोई छोटी मोटी झील नहीं है वो बताते हैं कई किलोमीटर में फैली हुई है और इतना सुंदर वहां का दृश्य है कि देखते ही बनता है लेकिन वो भी इस तरह की गलत नीतियों से वो हमारे जो हाथ में थी वो दूसरे के हाथों में चली गई तो कहते हैं कि इस प्रकार से संधि का समय हो तो संधि करें और फिर क्या करे विग्रह और जब देखे कि अपना राज्य प्रबल है अपनी सेना सबल हो गई है उत्साह है हथियार ठीक हैं और शत्रु इस समय थोड़ा सा निर्बल है तो उस समय उसे शत्रुता कर ले विग्रह कर ले और जो अपना दबा रखा है जो अपनी भूमि दबा रखी है उसको छीने उस पर आक्रमण करे आज के राजनीतिज्ञ क्या कहते हैं प्राय करके इसी मानसिकता बने की भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है ऐसा नहीं है अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए भारत के राजाओं ने बहुत प्रयत्न किए अफगानिस्तान ईराक इराक ईरान इरा तक ये भारत की सीमा थी कैसे नहीं जो लोग ये कहते हैं कि भारत केवल अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न करता है किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है भाई राजनीति का तो सिद्धांत ही है उसको राजा राजा ही नहीं माना जाता जो अपनी सीमा का विस्तार न करे उसको राजा नहीं मानते जो अपनी सीमा का विस्तार नहीं करता है। और इस विचार को दूसरे देश अपना रहे चीन अपनी सीमा बढ़ा रहा है दूसरे दूसरे पाकिस्तान अपनी सीमा बढ़ाने में लगा हुआ है और भी अपनी सीमा को बढ़ाने के चक्कर में पर हम सोचते हैं कि नहीं बस जितना आप अपने पास बचा है उसी की रक्षा करो सीमा बढ़ाने की तो बात बहुत दूर है तो ऐसा नहीं है हमारे प्राचीन काल के राजाओं ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था तो कहते हैं कि जब समय हो तब सतता करके उससे युद्ध करे स्थानम समुदयम और जब ऐसी स्थिति ना हो तो अपने स्थान पर बैठा रहे मतलब अपनी सुरक्षा करता रहे समुदयम अपना जो राज्य है अपनी सेना जो है उन सब से अपने राज्य की सुरक्षा करता रहे किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करे उस समय क्योंकि वो समय अनुकूल नहीं है ज्योतिषियों के आधार पर युद्ध के निर्णय नहीं लिए जाते ज्योतिषी कहते कि महाराज अभी शुभ मुहूर्त नहीं है अगर युद्ध किया तो निश्चित रूप से पराजय होगी तो उसका मनोबल तो टूट ही जाएगा राजा का मनोबल टूटेगा इसलिए बहुत सारे ज्योतिषियों ने भी हमारे राजाओं को हरवाया क्यूँकि उनका मनोबल तोड़ दिया कि तुम्हारे ऊपर ये ग्रह चढ़ा हुआ है और वो ग्रह जो है ऐसा चढ़ा हुआ है कि अगर तुम शत्रु से भिड़े लड़े तो मारे जाओगे संकट में आ जाएगा तो डर के मारे फिर जैसे तैसे अपना बैठे रहे और फिर विनाश किया बैठना तो क्या शत्रु ने सीधा हमारे देश में घुस करके और दंडना करके और बड़े आक्रमण किए तो कहते हैं कि जब समय अनुकूल ना हो तो ऐसी स्थिति में अपना राज सुरक्षित रख के और समुदाय और जब जब राज्य अच्छी स्थिति में है तो उस समय वो ग्रह कर सकता है और गुप्तम और फिर कहते हैं कि अपने राज्य के अपने देश के कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें दूसरे देशों के सामने बताया नहीं जा सकता है कुछ गुप्त स्थान ऐसे होते हैं जैसे कहा हथियार बनते हैं कहाँ बारूद बनता है कहां बम है कहां परमाणु बम रखा हुआ है कहां कौन सी किस तरह की चीजें बनती हैं अगर ये संदेश शत्रु को पहुंच जाए कोई गुप्तचर भारतीय गुप्तचर जासूस अगर किसी उसको संदेश देता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उसने सारे ठिकानों का पता कर लिया अब युद्ध होता है तो सीधा वहीं मार करेगा तो कहते हैं कि उस उस स्थिति में अपने ऐसे स्थानों को गुप्त रखे और क्या करे लबानिचा और अपने शत्रुओं शत्रुओं को शांत करता रहे यानी आक्रमण की स्थिति में उसको नहीं होना चाहिए आगे कहते हैं तेम स्व अभी परिस्थिति बिदद, खड़ी हो जाती है देश के अंदर कि जिसमें जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उन सभी की सहमति ली जाती है और आज भी लेते हैं आज भी अगर कोई विशेष देश में खड़ी होती है युद्ध की आक्रमण की या कोई और ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं तो उस समय राजनीतिक पार्टियां सब इकट्ठी होकर के और उस स्थिति पर विचार करती है उस समय फिर ये नहीं रहता कि भाई ये ये, ये ये पार्टी अलग है वो पार्टी अलग है क्योंकि सबको देश चाहिए और सबको देश में ही रहना है तो अगर कोई पार्टी विरोध करती है या कुछ पार्टियां शत्रु शत्रुओं का समर्थन करती हैं तो ऐसी स्थिति में स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है तो इसलिए फिर क्या करते हैं ऐसी स्थिति में सारी पार्टियां एक होकर और विचार करती हैं कि, कि किसी तरह से अपने देश की रक्षा होनी चाहिए तो कहते हैं ऐसी स्थिति में क्या करे कहते हैं तेसाम उनके साथ में जो ऊपर गिरा दिए तेषाम स्व स्व अभिमतम पराया उपलब्ध पृथक अपने अपने जो उनके विचार हैं उनके पृथक पृथक विचारों को जाने कोई विषय कोई समस्या खड़ी हुई है तो उसको हल करने के लिए मंत्रियों का वो जो मंडल बुलाया जाए दूसरी पार्टियों का भी सहयोग लिया जाए और प्रतक प्रतक परायम उपलब्ध उनके प्रतक प्रतक विचार प्राप्त करके जान करके समस्ता नाम का कार्य सु और जो कार्य हैं जिन कार्यों से संबंधित समस्याएं खड़ी हुई हैं उन समस्त कार्यो में वो कार्य करे विद्य दाद हितम आत्मना कि जो अपने और देश के हित में हो ऐसा कार्य उस समय उस स्त्री में उसको करना चाहिए अब स्वामी जी का भाव पढ़ देता हूं कहते हैं अपने राज्य और देश में उत्पन्न हुए पहले श्लोक का अर्थ है अपने राज्य और देश में उत्पन्न हुए वेद व शास्त्रों के जानने वाले होने चाहिए सूरवीर कवि कभी भी अब देखो स्वामी जी ने लिखा कि कभी भी जो है वो भी अपने देश के होने चाहिए और गृहस्थ अनुभवकर्ता सात अथवा आठ धार्मिक विद्वान मंत्री राजा को रखने चाहिए उसमें ग्रस्त भी होने चाहिए अनुभव अनुभवी व्यक्ति भी होने चाहिए अगर अनुभव नहीं है सारे नौजवान हैं उनमें कोई वृद्ध व्यक्ति है नहीं तो वो पता नहीं क्या हंगामा खड़ा कर दे क्योंकि इतनी उनके पास समझ नहीं है गहरी जो कि एक वृद्ध व्यक्ति होती है वो आगे पीछे सोचता है और नौजवान तो वह झंडा खड़ा कर देंगे और पीछे वाले अपना संभालते रहो तो कहते हैं कि वृद्ध भी होने चाहिए ग्रस्त भी होने चाहिए और अनुभव करने वाले होने चाहिए सात व आठ धार्मिक उद्वान मंत्री राजा को रखने चाहिए क्योंकि सहायता बिना लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो जाता है तो ये दूसरे श्लोक कह रहे हैं फिर बड़े भारी राज का काम एक से कैसे हो सकता है इसलिए एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमानी नहीं है स्वामी जी कहते हैं इसलिए एक को राजा बनाना और अपनी राज्य की व्यवस्था उसी पर छोड़ देना कि बस राजा जो करेगा ठीक है और बाकी उसके जितने भी सहायक हैं वो अपना अपना उत्तरदायित्व तो भूल जाए बस राजा के ऊपर छोड़ दिया तो राजा भी कहाँ तक करेगा क्यूँकी राजा को बहुत सारी बातों का बहुत सारी योजनाओं का पता नहीं होता कि अंदर क्या क्या क्या क्या षड्यंत्र चल रहे होते हैं क्या षड्य चल रहा है कौन क्या कह रहा है तो केवल राजा से बात नहीं बनती राजा के साथ राजा की प्रजा भी सहायक बने और उसके जो मंत्रिमंडल के जो लोग हैं उसके कर्मचारी हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर के राजा की सहायता करें अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता उसको पता ही नहीं होगा और राजा सहित तो वो देश पूरा संकट में पड़ सकता है तो कहते हैं कि, कि उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमानी नहीं है निदान महाराज को उचित है कि मंत्रियों समेत छह बातों पर विचार करें तो बातें जो है वो इसमें दी है संधि विग्रह और स्थान समुदाय आदि तो कहते हैं कि मित्र और शत्रु में चतुर्ता चतुरता यानी मित्र जब इद्द की स्थिति हो, हो और अपनी स्थिति ठीक ना हो तो पड़ोसी देश को मित्र बना ले और शत्रु में चतुरता और शत्रु किस तरह से हमारे बस में हो उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करे अपनी उन्नति अपना स्थान यानी अपने देश की उन्नति में लगा रहे अपना स्थान अप, जब हमारी स्थिति थी ठीक ना हो तो अपने स्थान में ही रहे शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा और अगर शत्रु आक्रमण करता है तो उस उससे अपने देश की रक्षा करता रहे विजय किए हुए देशों की रक्षा देखो स्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं छठे बिंदु में विजय किए हुए देशों की रक्षा स्वास्थ्य आदि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ अपनी और दूसरों की भलाई की बात हो तो उसे करना अब विजय किए हुए देशों की रक्षा अगर हम दूसरे पर आक्रमण ही नहीं करेंगे तो ये पंक्ति जो स्वामी जी लिख रहे हैं विजय किए हुए देशों की रक्षा अब अपने ही देश में हम आक्रमण करें तो किसके ऊपर करेंगे अपनी प्रजा के ऊपर करेंगे तो अपनी प्रजा के ऊपर अपने ही देश में आक्रमण करेंगे तो वो विजय तो विजय नहीं कहलाएगी तो कहते हैं कि दूसरे देशों को जो हमने जीत लिया यानी वो देश जो जो अपनी प्रजा में अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं और वहां की प्रजा चाहती है कि कोई देश हमारी रक्षा करे उदाहरण के लिए जिसे बांग्लादेश को लिया जा सकता है जब बांग्लादेश नहीं बना था तो ये पश्चिमी पाकिस्तान था पूर्वी था तो उस समय उन पश्चिम पाकिस्तान वालों ने उनके ऊपर बहुत अनगिनत और बेढंगे अत्याचार किए बहुत वहां के लोग परेशान हो गए और, और भारत की ओर देखने लगे बात हुई तो फिर ऐसी स्थिति में वहां सेना भेजी गई और फिर एक बंगलादेश अलग बन गया तो ऐसी स्थिति में हालांकि इंदिरा गांधी ने अपनी सेना तो भेजी लेकिन वहां के देश पर कोई अपनी विजय का झंडा नहीं गाड़ा बस इतना ही है कि भारतीय सेना आई और उसने हमारी सहायता की शासन उन्हीं का रहा जैसे रामचंद्र जी ने लंका को जीता तो रामचंद्र जी ने लंका पे विजय तो कर ली पर रामचंद्र जी ने अपना अपना कोई अयोध्या का या अपना कोई भाई बंधु नहीं बिठाया रावण के भाई कोई वहां का राजा बना दिया तो एक ये भी प्रक्रिया है कि अगर जिस देश को हमने विजय किया है उसको जीत लिया है तो ऐसी स्थिति में जो अपने अनुकूल चलता है उसको वहां का शासक बनाया जाए जैसे जरासंध की बात आती तो बिहार का राजा था जरासंध तो वो भी एक अत्याचारी के रूप में गिना जाता था तो श्रीकृष्ण सोचा कि सीधे अगर हम सामना करेंगे तो उससे हम कर नहीं सकते बहुत सेना है बल्कि श्री कृष्ण ने तो उसकी सेना के संबंध में यहां तक लिखा है वो अतिशयुक्त भी हो सकती है अर्थवाद भी हो सकता है कि अगर मेरी सेना 300 सौ बरस तक भी जरा संदगी सेना से लड़ती रहे तब भी उस सेना का पार नहीं पाया जा सकता है कि उसके पास कितनी सेना है 300 सौ कोई छोटा हमें नहीं होता है अर्थवाद हो सकता है बढ़ा चढ़ा का है लेकिन फिर भी ये तो मान के हम चलते हैं कि बहुत सारी सेना थी नहीं तो श्री कृष्ण जी को ये बात कहने की जरूरत ही नहीं छोटी मोटी सेना होती आक्रमण कर देते तो ऐसी स्थिति में उन्होंने चतुराई से काम लिया उन्होंने योजना बनाई सीधा इनसे मल्लयुद्ध करेंगे और मल्लयुद्ध का वो शौकीन था तो मल्लयुद्ध का जब उसको शौक था तो उसकी कमजोरी पकड़ में आ गई ये मलयुद्ध कर सकता है तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वहां श्री कृष्ण गए अर्जुन गए और भीम भीम तीनों गए और और मुख्य द्वार से नहीं गए पीछे का दरवाजा तोड़ करके गए और एक माली वहां बताते हैं कि कोई हार बेच रहा था या हार बना रहा था तो उससे हार छीन करके उन्होंने तीनों अपने गले में पहन लिए तीनों ने और ब्राह्मण का वेश बना गए और फिर सूचना दी कि भाई तीन ब्राह्मण आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं तो जरा ने सुना की सोचा कि रात के बारह बजे ये ये और इस तरह से आए हैं तो क्या मतलब तो खैर जाके वो मिला साला शाला में और उनको कहा कि भाई आप इस समय कैसे आए हो तो उन्होंने कहा कि हम आपके शत्रु हैं बोले मैं भाई मैंने ब्राह्मणों का क्या बिगाड़ा है तो हमारे कैसे शत्रु हो तो फिर फिर उन्होंने बात खोली और कहा कि देखो हम एक तो श्री कृष्ण है ये अर्जुन है ये भीम है या तो अपनी नीति में परिवर्तन करो इन राजाओं को छोड़ो जो तुमने बंदी किए हुए हैं या फिर या फिर किसी से मलयुद्ध करो लेकिन जरासंत जो था वो न्यायप्रिय था तो अर्जुन उतना तगड़ा नहीं था और श्री कृष्ण भी शायद उतने तगड़े नहीं रहे होंगे जैसी स्थिति बताई जाती है, है? अंश में न्यायप्रिय था कि उसने भीम को ही चुना नहीं तो अर्जुन चुन लेता तो उठा के रगड़ देता उसको दो दो दिन में ही रगड़ देता तो इतने अंश में न्यायप्रिय था वो तो भीम, भीम से फिर उसका युद्ध हुआ और फिर उसको मार करके उस जरासंध के पुत्र सहदेव नाम था शायद सहदेव को वहां बिहार का शासक नियुक्त कर दिया तो ये चर्चाएं हमें बताती है कि जहां जहां जिस देश में अत्याचारी और इस तरह के राजा हुए हैं तो अपने देश के लोगों ने वहां की प्रजाओं का अत्याचार करके और उनको एक अच्छा शासक दिया अच्छा राज दिया इस बात की भी समाप्त करते हैं शांति पाठ देर अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति, शांति रा शांति रो श्रदया